श्रीमदभागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध भौमासुर का उद्धार और सोलह हजार एक सौ राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह राजा परीक्षित ने पूछा भगवान भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था क्यों और कैसे मारा आप कृपा करके सार्ग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भवासुर ने वरुण का छत्र माता अदिति के कुंडल और मेरू पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था इस पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्य के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर गए प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था पहले तो इसके चारों ओर पहाड़ों की कीले थी उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था फिर जल से भरी खाई थी उसके बाद आग या बिजली की चहार दीवारी थी और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था इससे भी भीतर मूरदैत्य ने नगर के चारों ओर अपने दस हजार घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्च, मोर्चे मोर्चेबंदी की को बाणी से बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया चक्र के द्वारा अग्नि जल और वायु की चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मुरदैत्य के फंदों को तलवार से काट काट कर अलग रख दिया जो बड़े बडे यंत्र मशीनें वहाँ लगी हुई थीं उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंख से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटों को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकानिल बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी उसे सुनकर मुर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया उसके पांच सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था वह दैत्य प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे साँप गरुड़ जी पर टूट पड़े उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने पांचों मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुण जी पर चलाया और फिर अपने पांचों मुखों से घोर सिंहनाथ करने लगा उसके सिंहनाथ का महान शब्द पृथ्वी आकाश पाताल और दसों दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर का त्रिशूल गरुण की ओर बड़े बड़े वेग से आ रहा है तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने दो बाण मारे जिनसे वह त्रिशूल कटकर तीन टुक हो गया इसके साथ ही मूर के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गधा चलाई परन्तु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मुर दैत्य की गदा को अपने पास पहुँचने के पहले ही चूर चूर कर दिया अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएँ फैलाकर कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके पांचों सिर उतार लिए सिर कटते ही मुरदैत्य के प्राण पखेड़ो उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो मूल दैत्य के सात पुत्र थे ताम्र, अंतरिक्ष, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकोल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भवमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ आए वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण खड्ग गदा शक्ति रिष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे परीक्षित भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर जंघे भुजा पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर भवमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया तब उसे असह्य क्रोध हुआ वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मदवाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षा कालीन शाम मेघ शोभामान हो भवासूर्य ने स्वयं भगवान के ऊपर शतग्नि नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े अब भगवान श्री कृष्ण और चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे इससे उसी समय भवमासुर के सैनिकों की भुजाएं जांघें गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे हाथी और घोड़े भी मरने लगे परीक्षित भवमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने तीन तीन तीखे बाणों से काट गिराया उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुण जी पर सवार थे और गरुण जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे उनकी चोच पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब के सब आर्त होकर युद्धभूमि से भागकर नगर में घुस गए अब वहां अकेला भवासुर ही डरता रहा जब उसने देखा कि गरुण जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था परंतु उसकी चोट से पक्ष गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो अब भव ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया परंतु उसे अभी वह छोड़ भी ना पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भवमासुर का सिर काट लिया उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरेट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा उसे देखकर भवमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे अब पृथ्वी भगवान के पास आई उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न रत्नजट थे भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी राजन इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी पृथ्वी देवी ने कहा शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर मैं आपको नमस्कार करती हूं परमात्मन आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं आपको मैं नमस्कार करती हूं नमस्ते देव देवदेवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते छोपात्रा परमात्मस्तु ते नम पंकजनाभाय नम पंकजमा नम पंकनेमस्ते पंकघ्रे नमो भगवते वासुदेवाय विष्णव पुषायादिबीजा पूर्णबोधा ते नमः अजा जनय ब्रम्णे नशक्त पराबरात्मन भूतात्मन परमोस्तुते तं वैसे उत्कटम उत्क प्रभो तमोनय बिहर्स स्थानाय स्था जगतो जगत्बते काल प्रधानमंषो भवान्पर अहम पयोज्योतिरिप नभूं मात्राणि दिवा मन इंद्रििया कर्ता महाखिचरा तय्य भगवन्न भ्रम तस्त्मूं तव पादपंकज भीत प्रपन्नाति हूपसादी तत्लये प्रभु आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है आप कमल कमल की माला पहनते हैं आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक है आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूं आप समग्र ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी कारण हैं आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं जगत का जो कुछ भी कार्य कारण में रूप है जितने भी प्राणी या अप्राणी है सब आपके ही स्वरूप हैं परमात्मन आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार प्रभो जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढपते नहीं लिप्त नहीं होते जगतपते आप स्वयं ही प्रकृति पुरुष और दोनों के सहयोग वियोग के हेतुकाल हैं तथा उन तीनों से परे भी हैं भगवान मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचतन्मात्राएं, मन इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्र देवता अहंकार और महत्वत्व कहाँ तक कहूँ यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है शरणागत भयभंजन भंजन प्रभो मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है मैं इसे आपके चरण कमलों के शरण में ले आई हूँ प्रभो आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्चेद जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से सोलह हजार राजकुमारियाँ अपने यहाँ रख छोड़ी थी जब उन राजकुमारियों ने अंतपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतुकी कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने रथ घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान चार चार दातों वाले सफ़ेद रंग के चौंसठ हाथी भी भगवान ने वहाँ से द्वारिका भेजी इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राली के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीत उसे द्वारिका में ले आए भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया इससे उस बगीचे की शोभा और मकरंद के लोभी भी भौरे स्वर्ग से द्वारिका में चले आए थे परीक्षित देखो तो सही जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुका मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोस्त तो उनमें धनाढ़ता का है धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से ग्रहण किया थर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है